श्रुतिस्मृति पुराण मालय करूणाल नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर गुरुरात्ति मूर्ति वेद विभागि व्योम व्याप्तहाय मूर्त नम ओ अथर्ववेदिया अथोवेदिया मुंडकोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम मुंडक का प्रथम खंड में षष्ठ मंत्र विचार कर रहे थे यदृश्यमग्राह्यमगोत्रवर्णम अचक्षुष्रोत्र तदपाणीपाद निभुंग सर्वगत तद अभ्ययम् यत् यदूतुनिंग धीरा पारिपश्य इसका भाष्य में हम लोग देख रहे थे 15 पृष्ठ संख्या प्रथम पंक्ति भाष्य में किंच तद अणिपादम अपणिपादम पाणी और पाद ये दोनों कर्मेन्द्रिय हैं अपणिपाद अर्थात पाणिपाद नहीं है इति एतथ उपलक्षण है दो इंद्रिय कह दिए बाकी इंद्रिय का उपलक्षण ये उपलक्षणम का लक्षण क्या है ग्राहकत्व यहाँ तो उपलक्षण विधि से अन्य को ग्रहण करवा रहा है तो वो उपलक्षण जो काकवदत्त गृह वो लगे है तद अपाणीपादम तद ग्राहकत्व से दी तद इतर ग्राहकत्व कहा गया इनका निषेध किया गया तो इसका तो निषेध किया जाएगा तद इतर अन्य कर्मेंद्रियों का भी निषेध कर दिया जाएगा यत तो एवं यत तो एवं अर्थात ये ज्ञानेन्द्रिय का भी निषेध कर दिया गया और कर्मेंद्रिय का भी निषेध कर दिया गया और यह स्वयं यह भी अर्थात विषय भी नहीं बनता है ग्राहक भी नहीं होता है ग्राह्य भी नहीं बनता है विषय विषयी भी नहीं है विषय भी नहीं है नहीं होने से उसका फल भाषा में कहते हैं यत तो एवं एवं का अर्थ अग्राह्यम अग्राहकम ग्राह्य भी नहीं है ग्राहक भी नहीं है चतो नित्यम अविनाशी एक नंबर टिप्पणी च के ऊपर आ गया अतो के ऊपर जाएगा अथो नित्यम नित्यम ग्राह्य ग्राहक नहीं है अर्थात किसी के साथ संबंध नहीं है नहीं होने से नित्यम अविनाशी एक नंबर टिप्पणी का व्याख्यान देते हैं बड़े महारे जी अत इति अन्वय मतांतरेण आकाशादिवत कहते हैं कि अतो नित्यम क्योंकि ग्राह्य नहीं है ग्राहक नहीं है इसलिए नित्यम इसके लिए दृष्टांत तो किसको देंगे कहते हैं मतांतरण न्याय मत में आकाश आदि आकाश न्याय मत में ग्राह्य है नहीं है और आकाश ग्राहक ग्राहक भी नहीं है तो मतांतरेण आकाश जैसा हो जाएगा और सिद्धांत सिद्धांत में ग्राह्य ग्राहक नहीं है ऐसा और क्या दृष्टांत दे सकते हैं ब्रह्म को छोड़कर के बाकी जो है सब ग्राह्य हो जाएंगे इंद्रिय ग्राह्य नहीं होंगे किंतु अन्य उपाय से सब ग्राह्य हो जाएंगे इसलिए कहते हैं सिद्धांते है घटादिवत तो जो अग्राह्य अग्राहक नहीं होगा अर्थात तो ग्राह्य ग्राहक हो जाएगा वो सब नित्य होंगे नहीं होंगे अनित्य हो जाएगा तो व्यतिरयकीर्ण घटाधिवत आगे भाष्य में विभुम विभुम अर्थात विविध बिधा, विविध ब्रह्मादिस्थावरा प्राणिभेदी विभुम इति विभु ये हो गया मुख्य व्युत्पत्ति तो विविध तो विविध का फिर व्याख्यान देते हैं ब्रह्मादिस्थावरांत प्राणिभेदि विविध ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यत स्थावर भी प्राणी होते हैं कौन होगा वृक्ष आदि तो वो सब प्राणी ये नाना रूपों में वही परमात्मा ही हो जाते हैं इति विभूम <coughs> तो ये वेदांत का विभु का ये अर्थ हुआ तो विविधम इति विभु और न्याय के लोग विभु क्या कहेंगे ये क्या विभु सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्त विभु ये तद्भ निष्ठ अत्यंत्यंता अत्यंत हवा व अप्रतियोगिता अच्छा ये व्यापक का लक्षण हो जाए ये किंतु नया एक दिए हैं ये वेदांत परिभाषा में दिए होंगे कहीं अर्थात तो, ये इसका अत्यंत हवा कहीं नहीं मिलेगा हाँ अत्यंत होगा अप्रतियोगी हो जाएगा अर्थात तो अत्यंत हवा कहीं नहीं मिलेगा ये केवलान्वय का लक्षण उनका मत में हो जाएगा केवलान्वय विभु किंतु विभू का लक्षण ये दिये हैं कहीं न्याय में से देखेंगे तो देखकर बताएंगे न्याय में कहीं है क्या ये वेदांत परिभाषा में शायद दे होंगे अः सर्वगतम व्यापकम आकाशवत सुसूक्ष्म शब्दादि स्थूलत्व कारण रहित्व सर्वगतम व्यापकम आकाशवत् सूसूक्ष्म आकाश को दृष्टांत दे दिए व्यापकम आकाश दैशिक व्यापक है किंतु कालिक व्यापक नहीं है इसलिए कहते हैं आकाशवत्थ व्यापक है सर्वगतम क्योंकि यहाँ दैसिक व्यापकत्व का विचार हो रहा है वेदांत मत में आकाश दैशिक व्यापक है किंतु कालिक व्यापक नहीं है सुसूक्ष्म सूक्ष्म तो सूक्ष्म कहते हैं ये आत्मतत्व सुसूक्ष्म स्थूल क्यों हो जाता है कहते हैं शब्दादिस्थूल कारणरहित्वात् शब्द स्थूलत्व का कारण है स्थूल स्थूल जितना गुण बढ़ते जाएगा उतना स्थूल हो जाएगा तो शब्द जो स्थूलत्व का कारण है रहित आकाश वायु आदि आदिना उत्तरोत्तर स्थूलत्व कारण तदभा शब्द आदि आकाश वायु आदि नाम उत्तरोत्तरम स्थूलत्व कारण तो उत्तरोत्तरम आकाश से वायु वायु में क्या अधिक गुण आ जाएगा स्पर्श तो उत्तरोत्तर तो जितने अधिक अधिक गुण आ जाएंगे उतने स्थूलत्व का कारण यही गुण होंगे तदभावत तो ब्रह्म में कोई भी ये शब्द आदि गुण नहीं है तो सुसूक्ष्म आकाश सूक्ष्म एक ही गुण है शब्द आत्मतत्व तो ब्रह्म में वो है किंच तद अव्ययम यहम तत्व तो अव्यय अव्ययम अर्थात न व्यती इति अव्यय व्यय तीन प्रकार के होता है दिखाते हैं उक्त धर्मवाद एवं न बेती इति अव्यय उक्त धर्म जो कहा दिया गया सुसूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात गुण रहता तो कोई गुण नहीं है इसलिए उसका व्यय भी नहीं होगा नहीं अनंग स्वांगा दिखाते हैं अभी व्यय किस प्रकार की हो सकते हैं नहीं अनंग से स्वांगापचय लक्षणों व्यय संभवती शरीर से इव जो अनंग है उसका कितना अंग रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो उसका स्वांग अपचय अपचय ह्रास जिसका अंग ही नहीं है उसका अंगों का ह्रास होगा नहीं होगा तो अंग अपचय लक्षण लक्षण रूप अंग अपचय रूप जो व्यय है व्यय जो घट जाता है जो अनंग है उसमें इस प्रकार की व्यय आएगा नहीं आएगा अंग अपचय अंग ही नहीं है संभवती शरीर से इव साधर्म दृष्टान्त तो वैधर्म्य वैधर्मी दृष्टांत। तो। शरीर जैसा सांग होने से अपचय अंग का अपचय हो जाता है तो व्यय होता है किंतु यह आत्मतत्व इस प्रकार नहीं है ये एक प्रकार के हुआ अर्थात स्वगत अंग अपचय के द्वारा व्यय होना दूसरा कहते हैं नापि कोषापचय लक्षणों व्यय संभवती राज्यव राजा का कोष कोष तालुस दिए हैं यहाँ अर्थ दंता वाला लेना है कोष जो वित्त कोष कहते हैं वो तालुस वाला कोष का साधारण अर्थ है आवरण जो अन्नमय कोष इत्यादि कहते हैं तो ये समानार्थक है कोशकोश नापि कोशापचय ना कोशा लक्षण व्यय ये भी एक प्रकार की व्यय है कोश का अपचय हो जाना ह्रास हो जाना घट जाना इस बहुव्री है कॉश से अपचय तदव लक्षण स्वरूप यश व्यय इस प्रकार की भी नहीं है क्योंकि इसका कोई कोष ही नहीं है वित्तम नापि गुण द्वार को व्यय संभवती अगुणवात्त सर्वात्मकत्वाच्छ गुणद्वारक व्यय जिसका कोई गुण था गुण धीरे धीरे मतलब घट गया घट गया तो कहेंगे व्यय हो गया तो ये गुण घट गया अर्थात तो जैसे कहेंगे किसी में मेधा शक्ति अधिक था अथवा किसी में बल अधिक था किंतु किसी कारण बस वो घट गया कहते व्यय हो गया तो गुणद्वारक व्यय गुण द्वारक में क्या समास कहेंगे व्यय को कहेगा बौरी तो गुणोद्वार तो गुण का ह्रास को लेकर के कोई व्यय ये भी न संभवती ना भी क्यों कहते हैं अगुणत्वात्त इसमें कोई गुण ही नहीं है तो अगुणत्वात्त मंत्र में कहा गया था अवर्णम वर्ण कार्थ जो गुण शुक्ल स्थूल इत्यादि ये सब इसमें कोई गुण नहीं है तो गुण द्वारा का व्यय भी नहीं होगा और सर्वात्मकत्वाच् ये सर्वात्मक है सर्वात्मक अर्थात तो सभी के साथ अन्य है सभी को सत्तास्फूर्ति देने वाला सभी का अधिष्ठान है इसलिए इसका व्यय भी नहीं होगा व्यापक चीज़ का व्यय नहीं होता है यद एवं लक्षणम भूत योनिम कारणम परिपश्यन्ति स्थव पश्यती आत्मूतव अक्षर पश्यन्ति धीरा धीमंतो विवेकिन यद लक्षण इस प्रकार के लक्षण वाला लक्षणवाला है भूत भूताना योनि इसको दिखाते हैं भूताना कारण सारे भूत का कारण जैसे पृथिवीव स्थावर जंगम तो पृथ्वी पृथ्वी विशेष स्थावर जंगम जो सब प्राणियों का शरीर और जो जड़ पदार्थ भी कहा जाता है पृथ्वी व स्थावर जंगमान कारणम जैसे पृथ्वी स्थावर जंगम का कारण होता है इसी प्रकार की यह आत्मतत्व तो भूतों का योनि है तो धीरा परिपश्यती परिपश्यती धीरा पांच नंबर टिप्पणी इति पृथिवीव परिपश्यन्ति इति अन्वय तो पृथिवी पृथ्वी तो स्थावर जंगम का भौतिक स्थूल शरीर का कारण है तो यहाँ कि पृथ्वी दृष्टांत दे करके कहते हैं पृथिवी इव यूता कारण पूर्व में दे दिया आगे बाद में हे पिपश्यती अर्थ बाक्य का अन्वय है इस प्रकार की परिपश्यन्ति सर्वतः सर्वतः सर्वत्र आत्म भूत यही जो आत्म है ये सभी का आत्मभूत सभी में सत्तास्फूर्ति विद्यमान है वो आत्मतत्व तो आत्मभूत आत्मतत्व तो तो क्या है कहते अक्षर पश्यन्ति धीरा धीरा धीमंतः धीमंत विवेकिनः क्यों इसमें धीमत कहा गया है छह टिप्पणी पश्यन्ति अदृश्य पश्यती विरोध पिजिहिर्षया परिस्करोति पिष्कती इति अदृश्य पश्यन्ति मंत्र में अदृश्य कहा गया तो और परिपश्यन्ति भी कहते हैं ये परस्पर का विरोध है तो अदृश्य अर्थात तो इंद्रिय का अगोचर है और परिपश्यन्ति इंद्रिय का विषय बनता है ये विरोध हुआ ये विरोधपरिजिहिर्षया परिजिर्सया का विग्रह क्या कहेंगे परिजिहिर चिकर्सया इसका कर तुम इच्छया इसी प्रकार की जिहिर सया धातु क्या है निकिरसा में धातु क्या है हाँ त तो परि लग गया परिहर परिहर तो विरोध का परिहार करने का इच्छा से धीरताम परिष्कृती जो मंत्र में दिया धीरा हा। ये विरोध दिखता है अदृश्य भी है परि भी है ये परस्पर का विरोध है अगर दृश्य धातु का अर्थ अगर सामान्य जैसे लोक में लिया जाता है ऐसा कह दिया जाएगा क्योंकि ये तो विरोध होता है मंत्र तो फिर कुछ त्रुटिपूर्ण हो गया तो ये सामान्य अर्थ नहीं लेना है इसलिए भाष्यकार धीरा का अर्थ धीमत विवेकिन है इस प्रकार कर दिए कैसे विरोध का परिहार हो गया उसको कहते हैं आगे टिप्पणी में वाक्योत्थया धिया व्याप्नुवंती भाव वाक्य वाक्य से जो धी बुद्धि होती है वाक्य महावाक्य महावाक्य से होती है जो बुद्धि महावाक्य से कौन सी बुद्धि होगी ब्रह्माकार वृत्ति तो ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा व्याप्नुवंती परिपश्यंती का अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा आत्मतत्व तो को व्याप्त करते हैं ये व्याप्ति कहा, कहा जाता है ना वृत्ति व्याप्ति कहा जाता है वृत्ति व्याप्ति इसलिए कहते हैं वृत्ति व्याप्तिर इष्टत्वात् तो ब्रह्म में वृत्तिव्याप्ति इष्ट है और अदृश्य च फल विषयत्व निषेधात् तो कौन सा व्याप्ति का निषेध कर दिए फलव्याप्ति का निषेध हुआ परिपश्यती से व्याप्ति का स्वीकार और अदृश्य में फलो व्याप्ति का निषेध आगे भाष्य में धीमत विवेकिन ईदृश अक्षरम थोड़ा पाठ संशोधन कर लीजिए पुराना पुस्तक में तो ईदृश अक्षरम यया विद्य अगम्यते परा विद्येती समुदयार्थ ईदृशर ये जो अक्षर का सब इतने सारे लक्षण कह दिया गया इस प्रकार की अक्षरम यया विद्य या अधिगम्य जिस विद्या से इसका अनुभव होता है साक्षात्कार होता है सा परा विद्या इति समुदायार्थ तो अथ परा यया तद अधिगम्यते कहे थे अंगिराह अभी उसका तात्पर्य यह मंत्र में कह दिया गया कि वो अक्षर क्या है आगे टीका में भूत योनि कह दिया गया इस अक्षर ब्रह्मो को अभी पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म न कारणम सहाय शून्यवात कुलाल मात्रवत इति ब्रह्म न कारणम किसका कारण नहीं होगा जगत का भूतों का कहा गया भूत योनि पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म न कारणम क्यों हैं, सुन्यत्वात। कहते हैं सहाय शून्यत्वत इसका कोई सहाय नहीं एकम एवं द्वितीयम कहते हैं सहाय शून्यत कुलालो मात्रवत केवल कुलालो खड़ा है और मिट्टी नहीं है दंड चक्र कुछ नहीं है घट नहीं होनेगा तो कुलालो मात्रवत ये हो गया दृष्टांत चार नंबर टिप्पणी कुललाल मात्री दंडादि साधनांतर व्यावर्तको मात्र शब्द दंड आदि अर्थात दंड चक्र मिट्टी इत्यादि बाकी कुछ साधन नहीं है <coughs> कुल इति यह अनुमान कौन दे रहा है नहीं पूर्व पक्ष तो अभी दे रहा है यह अनुमान हनुमान अनुमान अब अर्थात अशुम अनेकांतिकत्वम उक्तम उत्तरना दृष्टाते न अनेकांतिकम अनेका व्यविचार व्यविचार का क्या यहाँ तात्पर्य होगा क्या है क्या नहीं है हेतु है हे? साध्य नहीं है वे विचार होगा अभी तो यह ऐकांतिक नहीं है यह हेतु अर्थात अनैकांतिक है दिखाना है इस अनुमान में हेतु क्या हो गया सहाय शून्यत्व और साध्य कारणत्व करन तो नहीं है अभाव अर्थात व्याप्ति पूर्व पक्ष का होना चाहिए यहाय शून्यत्व तत्र तत्र कारणत्व कारणभाव किंतु अभी सिद्धांत दिखाएगा कि सहाय शून्यत्व है किंतु कारणत्व तो कारणत्वाभाव नहीं है अर्थात कारणत्व तो है सहाय शून्य है और कारणत्व तो है अगर सिद्धांत इस प्रकार व्यभिचार स्थल दिखाएगा तो पूर्व पक्ष का अनुमान निराकरण हो जाएगा इसके लिए सिद्धांती ऊर्ण ना भी दृष्टान्त तो दिखाता है आगे भाष्य भूतयोनि अक्षर उत्त तत्क भूतोनित्व्य प्रसिद्ध दृष्टानते ही तो पूर्व मंत्र में कहा गया जो अक्षर है वो भूतोनि तो भूतयोनि अक्षर इति भूतोनि तभी उत भूतोन्यक्षर इसमें कितने पद है भाई देखो इतना कंजूसी नहीं कर रहा है क्यों से? हम घटक पद नहीं पूछा कितना पद है पूछा एक पद है जो लो दो कहते हैं एक भूतयोनि एक अक्षर ऐसा तब भी देखिए ये वाक्य का तात्पर्य है कि भूतयोनि अक्षरम इति इतिम अगर हम इसको समास कर देंगे तो भूतयोनि अक्षरम एक पद हो जाएगा इति उक्तम इस प्रकार के नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक उद्देश्य पद है एक विधेय पद है है तभी पूर्व मंत्र में पूछा गया था कि मतलब कहा गया था कि यया तद अक्षरम अधिगम्यते तद पर सा विद्या तो अक्षर क्या जानना है और अक्षर के लिए क्या कह दिए भूतयोनि तो क्या उनको जानना था अक्षर और उसका अर्थ क्या कहा गया भूत योनी तो इसमें अक्षर शब्द का अर्थ पूछ रहा है तो पूछने से तो कहा जाता है कि यह जो अक्षर है वो भूत योनि अक्षर को उद्देश्य बना करके भूत योनि का विधान करेगा और उद्देश्य विधेय ये दोनों में समस्त पद नहीं कर दिया जाता जैसे कहा जाएगा पर्वत पर्वत वनिमान इस प्रकार की वाक्य नहीं कहा जाता है तो साधारणतः तो क्या कहा जाएगा पर्वतों बनीमान उद्देश्य पदों को अलग रखेंगे विधेय पदों को अलग रखेंगे इसी प्रकार की यहाँ भूत योनी अक्षरम इसमें कितना पद होगा फिर दो पद होगा क्योंकि एक उद्देश्य वाचक है कि विधेय वाचक है तो फिर भूत योनी में विभक्ति दिखनी चाहिए कह गया हाँ सोमर नपुंस अक्षरम अक्षर नपुंसकलिंग है ना तो सोमर नपुंस का के आगे सोमर नपुंस तो उससे लुक हो गया इति उक्तम भूतयोनि अक्षरमती उक्त तत्क भूतयोनित्व त अर्थात यह आत्मतत्व तो यह ब्रह्म भूतयोनि कैसे हो गया भूतयोनि अर्थात निमित्त तो उपादान कारण दो नहीं क्योंकि सहायक नहीं है इसका उत्तर देते हैं प्रसिद्ध दृष्टानते ही जो लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त उसको देते हैं पूर्व पृष्ठ में है इस पुस्तक में तो यथोना सृजते गृहते चथा पृथिव्या ओषधय संभवती यथा सत पुरुषा के केशलो मनी तथा क्षरा संभवती हिश्व यहाँ वर्णना सृजते गृहते चथा पृथिव्या ओषधय संभव जैसे हे पुराणी कैसेसेह यहाँ सत पुषा के केशलोमी संभव तथा इह अक्षरा विश्व संभ, संभव संभव यहाना सृजते गृहते चर्णना की टकते मकड़ी तो वो जैसा सृष्टि करता है जाल का सृष्टि करता है और पुनः अपने में सब ग्रहण कर लेता है ये वर्णन अभी तभी तो उर्णनभि के लिए और कोई बाहर का उसको सहाय आवश्यक होता है नहीं होता है इसलिए पूर्व पक्ष जो कहा था प्रथम अनुमान दिया था कि सहाय बिना कैसे करेगा कुलाल मात्र कुछ नहीं कर पाएगा सिद्धांत उसका निराकरण कर रहा है कि वर्ण सहाय के बिना भी ये ग्रहण कर लेता है मतलब सब सृष्टि करता है ग्रहण करता है यह मंत्र के ऊपर वो जो प्रसिद्ध श्लोक है ना भक्तों का विधि विधीयत यद यदुनंदन यदुनंदन स नापेक्षते सहाय शक्ति पंचावालांचल दीर्घतायां न त्र तंतुष न चंतुवाय वो इसी मंत्र को आधार बनाते हैं पंचाल वाला द्रौपदी का वस्त्र का अर्थात दीर्घीकरण में ना कोई तंतु ना कोई तंतुवायथ था जो यदुनंदन परमात्मा के द्वारा जो विधान किया जाता है उसमें कोई सहाय शक्ति का आवश्यक नहीं है अचिंत्य शक्ति वो सब कर सकते हैं ये प्रथम दृष्टांत तो हो गया कि असहाय हो करके भी परमात्मा ये जगत की सृष्टि कर सकते हैं और पुनः अपने में लीन कर सकते हैं और पूर्व पक्ष कहेगा कि ठीक है परमात्मा तो एक ही है और उससे ये जगत कैसे बन जाएगा एक तो है कि सहायक ठीक है बिना सहायक में हो जाएगा किंतु ये समान लक्षण वाला अर्थात तो अभिन्न पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है कुछ भिन्न होना चाहिए तो अभिन्न होकर के कैसे उत्पन्न हो जाएगा अर्थात बिल्कुल समान लक्षण वाला होगा तो कैसे उत्पन्न हो जाएगा पूर्वपक्ष इस प्रकार के संशय लाने से कहते हैं देखिए यथा पृथ्व्या औषध यहाँ संभवंत औषधि औषधि अर्थात फलपाकांत औषधि जो वृक्ष पाक होने से उसके साथ नाश हो जाएंगे उसको औषधि कहा जाता है जैसे ब्रीही अब कदली फलम ये सब फलपाकांत इसको औषध कहा जाता है औषधि और वनस्पति जो कि फलपाकांत तो नहीं है अधिक दिन रहेंगे जैसे कटहल आम इत्यादि हुए ये सब फलपाकांत तो नहीं है वनस्पति कहा जाता या वो है यहाँ ओषध ही है वनस्पति इत्यादि का सब लक्षण पृथ्वी से ये जो बनते हैं ये वृक्ष सब आते हैं तो क्या और कुछ अलग पदार्थ इसमें और आ गया पृथ्वी में सब कहेंगे नहीं इसमें और वायु जल कहेंगे वो पृथ्वी का अंदर में ही उपलब्ध है तो पृथ्वी अर्थात पृथ्वी जो तत्व केवल पृथ्वी तत्व वो नहीं अर्थात पृथ्वी धरती जिसको कहते हैं उसे वो सधी बन जाते हैं वृक्ष सब बन जाते हैं ये तो समान लक्षण वाले हैं तो कहेंगे कि अच्छा ठीक है समान लक्षण के लिए दृष्टांत तो हो गया कहते हैं तो विलक्षण ये जगत और परमात्मा ये विलक्षण दिखता है पूर्व पक्ष से पहले क्या समान लक्षण कैसा बनेगा सिद्धांत ही तो दे दिया अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि जगत और परमात्मा विलक्षण है परमात्मा चिद्रूप है जगत जड़ रूप है तो यह विलक्षण पदार्थ कैसे बनेगा कभी मिट्टी से पट बनेगा नहीं बनेगा तो उसके लिए भी सिद्धांत दृष्टांत तो देता है यथा यथाशत पुरुषात् केश लोमानी जो केश लोम इत्यादि होते हैं ये तो संपूर्ण अलग धर्म वाले पूरा जड़ होते हैं और सतह पुरुषार्थ पुरुषार्थ था, था शरीरार्थ तो जो सतह अर्थात जीवित जीवित पुरुषों से ये जो कैश लोम बनते हैं तो लोमा, ये कैश लोम ये जीवित शरीर का जैसे सब लक्षण होता है कैश लोम में उतना लक्षण नहीं रहता है तो ये जो कैश लोम इत्यादि में स्पर्श थोड़ा कम रहता है शरीर में अधिक रहता है इसे तो बिल्कुल जड़ और उसका नाश कर देते हैं काट करके विलक्षण तो में भी कार्य कारणभाव हो सकता है ये दिखाया गया तो इसी प्रकार की तथा इह विश्व अक्षरात अक्षरात्व संभवती अक्षरात ईश्वरात ईश्वर से यह विश्व उत्पन्न होता है आगे भाष्य में यथा लोके प्रसिद्धम जैसा लोक में प्रसिद्ध सब दृष्टान्त तो। उर्णनालूताट लूता ये तो लूता कीट कहते हैं लू लूताकटक अनपेक्ष्य स्वयं सृजते स्वरीर अव्यतिर तंत बसारूनस्ता गृहते च गृहती स्वात्मभावेन भावन एव आपादयति आपादय पाचाह पुराण पुस्तक में ऊर्णना भी लुता कीट किंचित अन्य कोई कारण उसके लिए आवश्यक नहीं है स्वयं एव सृजते स्वयं सृष्टिकलता है स्व स्वरीर अव्यतिरिक् अपने शरीर से भिन्न नहीं होता तंतु तो अपना शरीर का ही अंगत अंग थ थे पहले अव्यतिरिकन तंतन बहि प्रसार बाहर में वो प्रसारण करता है पुनस्ता गृहते फिर उन्हीं को ग्रहण कर लेता है गृहते गृहधातु पर आत्मनिपद है गृहधा न गृहणाती वो परस्वीपद है तृण्णते तो कह दिया गया इसलिए भाष्यकार कहते हैं घृण्णाती घृणते छांदस हो गया घृणते का अर्थ स्वात्मभाव एवं पुनः आपादयते अपने में फिर शरीर के साथ एक कर लेता है शरीर से उसका निकालता है पुनः शरीर में मिला लेता है टीका में अभी यह दृष्टांत के द्वारा सिद्धांती कह दिया कि सहायक के बिना भी सृष्टि परमात्मा कर सकते हैं अभी जो दूसरा देते थे यथा पृथ्व्या औषधय संभवंती उसके लिए पूर्व पक्ष पहले विरुद्ध अनुमान देता है ब्रह्म जगत वो नव नोपादान तदभिन्नवात् स्वरूपस्य इव यहाँ तक अनुमान हो गया त ग्रह धातु हाँ गृते तो, लेकिन होना आ, तो, तो। हो जाएगा तो स्नान होगा स्नान को ये हल्गो से ये हो जाएगा ग्रह धातु ये क्रियादिगण का अंतिम अंतिम में आया क्रियादिगण का ये अंतिम धातु है गृहित अच्छा वही पद है गृहणते किंतु यहाँ उर्ण नाभि एक वचन है गृणाति किंतु गृहणाति कर देने से क्या है ये परस्वीपदी कर दिए परसमीपदी अर्थात दूसरों के लिए तो जब कर्मों का क्रिया का फल जब दूसरों को जाएगा तो परस्वीपदे होगा क्रिया का फल अपने लिए आने से तो गृहित करना चाहिए था भाषिक भगवान की मतलब उसका और कुछ गूढ़ विचार हैं अर्थात होगा कि अर्थात यह जो तंतु का वो प्रसारण करता है पुनः ग्रहण करता है प्रसारण करता है वो कीटों को पकड़ने के लिए तो फिर किंतु तो फल अपने को ही चाहिए लूता कीटों को ही उड़ा नाभिक को ही फल चाहिए अच्छा ठीक है फिर है अर्थात इसके ऊपर अधिक विचार सापेक्ष है क्यों परश्मी पद भाष्यकार ने दिखा इसको तो गृहणीते कर सकते थे और आगे कहते हैं स्वात्म भाव एवं आपादयती अपने में पुनः एक कर लेता है शरीर में आगे टीका में तो ब्रह्म जगतव नोपादान तदभिन्नवात् अर्थात पूर्व पक्ष का यहाँ कहना है कि समान लक्षण है अभिन्न है तो उससे कार्य कारण भाव नहीं बनेगा कुछ सृष्टि नहीं हो पाएगा यह अनुमान में देखिए इसमें पक्ष क्या हो गया ब्रह्म और साध्य हो जाएगा जगत अनुपादान तुम। जगत का उपादान नहीं है और हेतु हो गया तद अभिन्नत्व दृष्टान्त देते हैं स्वरूप इव स्वरूप तो अभिन्न होने से ये किसी का कारण नहीं होगा ये अनुमान का भी स्वरूप से इति अनुमानांतर से अन्य अनुमान तो अनुमानांतरस्य अनुमान अनेकांतिक अभिन्नत्व रहने पर भी उपादान बन जाना ये दिखाएंगे अनेका आह भाष्य में यहाँ चृथिव्या ओषधियों ब्रीहियादिस्थाता जैसे पृथिवी में ओषधय ओषधि ब्रिहियादिस्थावरांता ब्रीहियादी से लेकर के स्थावर पर्यंत एक नवटिपणी अजहत लक्षण या ब्याचस्टे ब्रदि आकार छुट गया यहाँ क्योंकि मंत्र में दिया यथा ओषधय तो औषधय कहकर के बृह आदि कहना चाहिए औषधि का अर्थ हो गया कि फलपाकांत तो ओषधि आगे दे दिए उसका नीचे दे दिए बृह टिप्पणी में बृह आदि स्थावरानता का नीचे दिए औषधय फलपाकांता तो मंत्र में औषधय कहा गया तब इसका व्याख्यान में आदि कहना चाहिए स्थावर कह करके बाकी आम्र पनस ये सब वृक्ष भी ले लिया जाएगा इसको क्यों कह दिए इसके लिए टिप्पणीकार कहते हैं अजहत लक्षणया व्याच्य अजहत लक्षण या, या यहाँ शब्द क्या कहा गया है ओषधि तो औषधि का अर्थ बृह आदि होना चाहिए स्थावर हो गया ये वनस्पति तो इसको कैसे ले लिया कहते हैं अजहत लक्षण या तो ब्रिह आदि स्थावरानता उद्भिजत्व लक्ष्यता अवच्छेदकम इतिभाव जब कहते हैं काके भ्योद अधि रक्षता तो यहाँ को, को तो ग्रहण करेगा और का इतर जो बिड़ाला सार में वो सब का भी ग्रहण करेगा अर्थात उससे भी दधिक रक्षा करनी चाहिए तो यहाँ लक्ष्यता अवच्छेद कहते हैं दध्युपघातकत्वम दधि को नाश करने वाले जो जो है वो सब लक्ष्य में आ जाएंगे तो लक्ष्यता अवच्छेद कक्यता अवच्छेद से कुछ अधिक होगा यहाँ शक्यता अवच्छेद हो गया औषधि तवम क्योंकि मंत्र में है औषधि और लक्ष्यता अवच्छेदक हो गया औषधि तम और वनस्पति तम दोनों को ले लिया अजहत लक्षण तो औषध वनस्पति दोनों मिल करके कदे उद्भिद हो जाएंगे तो इसलिए उद्भिजत्व लक्ष्यता और शक्यता क्या है ओषधित्वम क्योंकि मंत्र में औषधि का गया शक्यता अवच्छेद और लक्ष्यता अवच्छेद हो गया अर्थात औषधित्व और वनस्पतित्वम दोनों मिल जाएंगे स्थावर आ ही वनस्पत जो वनस्पति होते हैं वो स्थावर अर्थात जो वनस्पति जो फलपाकांत नहीं है ये प्रतिवर्ष अथवा बार, बार बार ये फल आते रहेंगे और औषधि कहते हैं जो फलपाकांत फल हो गया तो पक्को हो जाएगा वृक्ष भी नाश हो जाएगा जैसे ब्रीही अव कदली फल ये सब औषधि कहा जाते हैं भाष्य में पृथिव्याम ओषधयो बृह्यादि स्थावरांता इतर्थ स्वात्म अव्यतिरिक्तता एवं प्रभवंती ये जो बृह्यादि स्थावर इत्यादि ये सब पृथ्वी से अभिन्न होकर के ही उत्पन्न होते हैं कुछ ये अलग नहीं है ये सब इसका पूरा विश्लेषण करने से वो पृथ्वी ही है ये द्वितीय हो गया आगे तृतीय उसके लिए टीका में कहते हैं पूर्व पक्ष पहले व्यविचार अनु, मतलब अनुमान दिखाता है जगन न ब्रह्मोपादान तद विलक्षण जगन न ब्रह्मोपादान इसमें पक्ष क्या हो जाएगा जगत और साध्य ब्रह्मोपादान भाव और हेतु तदविलक्षण अभी पक्ष हो गया जगत जगत में हेतु रहेगा हेतु हे, हे क्या है तदविलक्षणत्व फिर तदपद से किसको लेंगे ब्रह्म ताकि जगत में ब्रह्म विलक्षण रहेगा तो, और ब्रह्म विलक्षणत्व जग, अगर जगत में रहेगा तो पूर्व पक्ष साध्य किसको कहता है ब्रह्म उपादानत्वाभाव पूर्व तो पक्ष कहता है कि ये ब्रह्म से विलक्षण हुआ विरुद्ध लक्षणम तो विरुद्ध लक्षणम जिसमें रहेगा वो उसका उपादान भी नहीं बनेगा तो जगत ब्रह्म उपादानम न तो ब्रह्म उपादान में कैसा समास कहेंगे ब्रह्म का तो एक उपादान पहले तो बुद्धि ब्रह्म का उपादान घटपट हो जाएंगे यश्य जगत बोबरी है ऐसा नहीं है पूर्व पक्ष कह रहे हैं तो क्यों पूर्व पक्षों को व्याप्ति देना पड़ेगा तो पूर्व पक्ष व्याप्ति देता है यद यद विलक्षणम तद तद उपादानकम् न भवति जो जिससे विलक्षण होगा वो उस उपादान वाला नहीं होगा ये व्याप्ति हुआ तो पहले देखिए यद यद विलक्षणम या प्रथम यज्ञ से किसको लेंगे जगत आगे द्वितीय यज्ञ से ब्रह्म जो जगत जग ब्रह्म विलक्षण होगा तद तद उपादानकम न तद से वो जगत आगे तद से ब्रह्म वो जगत ब्रह्म उपादानक नहीं होगा यथा घटो न तंतु उपादानक तंतुपादानक में कैसा समास कहेंगे घट को कहेगा न तंतु उपादानकम तंतु उपादानकम में कैसा समास कहेंगे यस्य अह ये तंत उपादन यट से ये हनुमक सिद्धांत व्य व्यचार दिखाए अच्छीचाराथ आह भाष्य में मे यहाँ सत् सत् अर्थात विद्यमान विद्यम का अर्थ जीवत धातु प्राण धारणे अर्थात जीवित पुरुष से पुरुषात हाँ, पुरुषात् समानाधिकरण हो गया तो सत पुरुषात्थात सतकारर्थ विद्यमान उसका अर्थ जीवत हाँ, पुरुष से केशलोमा तो ये जीवित पुरुष का केशलोमा वर्धन होगा ना मृत का भी हो जाएगा जीवित का इसलिए कहते हैं केशलोमा केशाच च चवंती अरे विलक्षण विलक्षण अर्थात ये सब शुद्ध जड़ लिखते हैं अथ एते दृष्टानताश तथा तो ये यथा एते दृष्टानताश जैसे तीन दृष्टांत तो दे दिए ये तीन दृष्टांत तो के क्यों दिए कहते ब्रह्म और जगत में ब्रह्म हो गया भूत योनि और जगत में विलक्षणता भी है सलक्षणता भी है और निमित्तांतर अनपेक्षता भी है तीन के लिए तीन दृष्टांत तो दे दिए तो विलक्षण के लिए क्या दृष्टान्त दिए पुर का केशलोम अरसलक्षण के लिए पृथिवी ओषधय अर निम्तानपेक्षना दृष्टाता देते दे। दृष्टातालक्षण सलक्षण चर निम्तानपेक्षा यथोक्तक्षण अक्षरात् संभवती समत्पद्यत इह संसार्डले समस्तं समस्तत् तो यथोक्तक्षणा तो अक्षरा तो अक्षर का लक्षण जो कि पूर्व मंत्र में कहा गया था यदृश्यमग्राह्यम आवर्णम अग, अगोत्र अगोत्रम अगोत्रवर्णम इत्यादि कहा गया था इस प्रकार के अक्षर ब्रह्म से संभवती संभवती सामती अर्थात सम्यक उत्प्यते होता है इह संसार्डले इ का संसारमंडलें विश्वम तो विश्व का अर्थ समगत ये समस्तम जगत जगत और संसार मंडल ये दोनों तो पर्यायवाची प्राय इसलिए दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी देखिए संसार मंडले अर्थात ब्रह्मांड गोलके ब्रह्मांड गोलोक में जगत कहते हैं देवादि रूपम क्योंकि जगत का विग्रह देते हैं गछती इति जगत गम धातु से शत्रु प्रत्यय होता है और धित्व भी हो जाता है वर्तमान प्रिषद बृहन महत जगत क्षत्रवच्च ऐसा सूत्र है।, है।, है, है निपातन किया गया है वर्तमान वर्तमान बृहद जगत क्षत्रवच्च वर्तमान प्रिषद पहले है प्रिषद वर्तमान है प्रिषद बृहन् महद जगत क्षत्रवच ऐसे सूत्र है निपातन किया गया तो यह जगत जगत अर्थात तो ये सब जो प्राणी ले लिया गया रूपम ये सब संसार संसारमंडल में ऐसे ही उत्पन्न होते हैं टीका में आ, एक दृष्टानते सर्वा अनेका योज प्रति आह एकी दृष्टांत दे करके सारे अनुमान का अनेकांतिक्व तो ये सिद्ध किया जा सकता था तो पूर्व पक्ष तीन अनुमान दे दिया तो तीन अनुमान को असिद्ध करने के लिए सिद्धांती एक ही बात एक ही दृष्टांत दे सकता था ऐसा नहीं करके सिद्धांती तीन दृष्टांत क्यों दिया ऐसे शंक मानम शंका करने वाले के प्रति उत्तर देते हैं प्रति आह अनेक दृष्टान्त छः नंबर टिप्पणी देखिए एकस्मिन दृष्टान्त तथा च दृष्टांत से वैर्थ्यम तीन दृष्टांत सिद्धांत दिया यहाँ तो एक दृष्टांत से हो सकता था तो बाकी दो दृष्टांत व्यर्थ पूर्वपक्ष कहने से सिद्धांति भाष्य में कह रहा है अनेक दृष्टान्त उपादान तु सुखाथ प्रबोधनार्थम अनेक दृष्टांत क्यों दिया जाता है कहीं सुख से ग्रहण हो जाएगा इसलिए ये 2010 में शायद पार्ट चलता था तो बाहर से महात्मा आए थे पार्ट चलाए थे महाराज जी मुंबई गए ना मुंबई नहीं 2011 में शायद हाँ 2011 में तो महाराज तो जी मुंबई गए तो महात्मा जी आए थे पार्ट चलाते थे अच्छा चलाते थे तो किंतु कैलाश का जैसे महाराज जी का जैसे प्रक्रिया है महाराज जी कोई बात को एक बार समझा देंगे और कठिन प्रकरण है तो थोड़ा उसका अच्छा करके समझा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा दो बार कहेंगे किंतु वो महात्मा कोई बात को चार पांच बार कहेंगे तो एक बाकी महात्मा थे सो जाते थे बीच बीच में तो वो बाद में एक दिन हमको बोले कि इनका पाठ बहुत बढ़िया लगता है क्यों तो ना इनका हर मतलब मतलब हमको कुछ पाठ छूटता नहीं महाराष्ट्र का पार्ट तो कुछ कुछ छूट जाता है इनका पाठ छूटेगा नहीं क्योंकि पांच बार कहेंगे अब तो पांचों बार नहीं सोएंगे कहीं बीच में तो एक बार सुन ही लेंगे इसलिए पाठ छूटता नहीं <laughs> तो इसी प्रकार के यहाँ रहा है कि सुख प्रबोधन के लिए अर्थात तो तीन दृष्टांत दिया गया है कोई एक दृष्टांत तो आपको ग्रहण हो जाएगा उसमें तीनों का काम हो जाएगा तो इस प्रकार की प्रसंगों क्रमाथ अच्छा ठीक है आज पाठ यहाँ रखेंगे तो कल से यह मुंडो का उपनिषद नहीं चला पाएंगे यह पाठ पुनः चलेगा एक तारीख एक फरवरी से यह पाठ पुनः चलेगा कल से आचार्य स्वामी जी बोधात्मानंद जी पाठ चलाएँगे मांडुके उपनिषद का पाठ चलेगा समय वही रहेगा स्वामी जी कल से पाठ चलाएंगे तो ठीक है हम लोग ये पाठ पुनः एक तारीख एक फरवरी से चलेंगे ॐ नो मित्रु सर नो बृभदरी यम श्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्ष ब्रह्माशी प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशतमशम सत्यमवादिशं तन्मी तदमि आ वक्ता हों शांति शांति शांति